चार्ली चैपलिन कौन थे लेखन पेट्रीसिया ब्रेनन हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि उन्नीस सौ के दशक की शुरुआत में अमेरिका भर के मूवी थिएटर हंसी से झूम उठे थे ये सब बड़े पर्दे पर एक मजाकिया छोटे लड़की की वजह से हुआ उसकी पैंट और जूते बहुत बड़े थे उसकी टोपी और कोट बहुत छोटा था वे दोनों पैरों को बाहर की ओर मोड़ एक अजीब तरीके से चलता था और जब उसकी आंखें फैल जातीं और वो अपनी छोटी मूछे हिलाता तो दर्शक ये देखने का इंतजार नहीं कर सकते थे कि वो आगे किस मुसीबत में पड़ जाएगा किस अभिनेता को लिटिल ट्रैम्प कहा गया उन के पीछे अभिनेता चार्ली चैपलिन थे उन्होंने लिटिल ट्रैम्प का आविष्कार किया चार्ली ने अपनी खुद की फिल्में लिखी अभिनय किया और उन्हें निर्देशित किया लिटिल ट्रैम्प हमेशा गरीबी में रहता और बेरोजगार होता था लेकिन चार्ली खुद दुनिया में सबसे अधिक फीस पाने वाले अभिनेता थे और सबसे प्रसिद्ध भी उन्होंने स्क्रीन पर एक शब्द कहे बिना वो सब कुछ मैनेज किया वो मूक फिल्मों का जमाना था तब पर्दे से कोई आवाज नहीं आती थी आविष्कारकों ने अभी तक फिल्मों के लिए ध्वनि रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं खोजा था उसकी बजाय अभिनेता इशारों और चेहरे के हाव भावों का इस्तेमाल करके ही कहानी सुनाते थे इसमें चार्ली चैपलिन से बेहतर कोई और नहीं था हालांकि उनकी रील लाइफ हास्य से भरपूर थी लेकिन चार्ली की असल जिंदगी ऐसी नहीं थी उनका लंदन में बीता गरीब बचपन दिल तोड़ने वाला था उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया था और उनकी मां मानसिक रूप से टूटने के कारण अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकी थी फिर भी इतिहास चार्ली को मुस्कान के साथ याद करता है वो फिल्म में अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने अमेरिका और दुनिया में लोगों को गुदगुदाया और हंसाया और अब मुख्य कहानी अमेरिका वो जगह थी जहां चार्ली प्रसिद्ध हुए लेकिन इंग्लैंड उनका पहला घर था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल अठारह को लंदन में हुआ था उसका सौतेला भाई सिडनी उनसे चार साल बड़ा था यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चार्ली बड़ा होकर एक अभिनेता बना उसके माता पिता दोनों ही मनोरंजन के क्षेत्र में थे वो अंग्रेजी संगीत ग्रहों में प्रदर्शन करते थे जहां वे थिएटर गीतों और नृत्यों के साथ साथ कॉमेडी शो का मंचन करते थे चार्ली के पिता एक सफल अभिनेता और गीतकार थे उनकी मां एक गायिका थीं। चार्ल्स चैपलिन सीनियर सहज और आकर्षक थे लेकिन उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी इसलिए कोई भी उन पर ज्यादा देर तक भरोसा नहीं करता था जब चार्ली सिर्फ एक साल का था तब उसके पिता ने अपने गाने पैक किए और वो घर छोड़कर चले गए चार्ल्स की मां हन्ना ने अपने दम पर वो सब कुछ किया जो उनके लिए करना संभव था वो छोटी और नाजुक थीं। उनके बाल इतने लंबे थे कि वो खुद उन पर बैठ सकती थीं। हालांकि उन्होंने अपने कठिन जीवन को बड़ी हिम्मत से जिया नौकरियां आईं और गईं पर पैसे की हमेशा तंगी रही एक रात हन्ना का गायन करियर अचानक समाप्त हो गया एक गाने के बीच उनकी आवाज अचानक फट गई भीड़ ने चिल्लाकर हन्ना को मंच से बाहर कर दिया पर चतुर प्रबंधक ने हन्ना की जगह पर तुरंत नन्ने चार्ली को मंच पर धकेल दिया चार्ली सिर्फ पांच साल का था लेकिन वो सालों से मंच के पीछे से देख रहा था उसे सभी गाने मुझ जुबानी याद थे फिर भी चार्ली का नन्ना सा घर कुछ समय के लिए खुश था जैसे ही चार्ली खड़ा हुआ वैसे ही हन्ना ने उसे नृत्य करना सिखाया अपने बेटे का मनोरंजन करने के लिए हन्ना अपने सूटकेस से वेशभूषा और विक खींचती थी और उन नाटकों में अभिनय करती थी जो उन्हें मुंह जुबानी याद थे जैसे ही छोटे लड़के ने गाना और नाचना शुरू किया भीड़ एकदम चुप हो गई जल्द ही दर्शक हंस रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे फिर उन्होंने मंच पर पैसे फेंके चार्ली गाने के बीच में ही रुक गया और पैसे इकट्ठे करने लगा वो देखकर भीड़ और भी जोर से हंस पड़ी चार्ली एकदम हिट हुआ हालांकि हन्ना का करियर खत्म हो गया था और उन्होंने दोबारा फिर कभी नहीं गाया उस रात मंच पर मेरा पहला शो था चार्ली ने बाद में लिखा और मेरी मां का अंतिम शो था परिवार गरीबी की गहराई में डूबने लगा हन्ना ने सिलाई करके थोड़े पैसे कमाए लेकिन वे बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे हन्ना ने अपने बेटों के लिए कपड़े बनाने के लिए अपनी पुरानी वेशभूषाओं को काटकर सिला किराए के पैसे न भर पाने के कारण चैपलिन परिवार को बार बार घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता था शुरू में वो तीन कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे फिर वे दो कमरों वाले घर में चले गए अंत में वे एक बदबूदार अचार के कारखाने के पीछे एक सिंगल कमरे में रहने लगे समय के साथ हन्ना बहुत कमजोर और बीमार हो गई थी फिर वह अपने बेटों को लेकर वर्कहाउस में चली गई लंदन में गरीब लोगों का यही अंतिम ठिकाना था वर्कहाउस एक तरह का अनाथालय था उससे छोटा परिवार बिखर गया हन्ना को एक अस्पताल में रखा गया जो उन बीमार लोगों के लिए था जो वर्कहाउस में रहने और काम करने के लिए असमर्थ थे चार्ली और सिडनी को बेघर बच्चों के स्कूल में ले जाया गया जिसे हैंनवेल कहा जाता था चार्ली अपने बड़े भाई से कसकर चिपक गया लेकिन सिडनी को बड़े लड़कों वाले वार्ड में रहना पड़ा चार्ली ने बाद में कहा कि उसका बचपन उसी समय खत्म हो गया था वो उस समय सिर्फ सात साल का था अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि इंग्लिश वर्कहाउस क्या था चार्ली के बचपन के दौरान जो गरीब लोग अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें वर्कहाउस में भेज दिया जाता था यदि वे सक्षम होते तो उन्हें वहां अपने रहने और भोजन के लिए काम करना पड़ता था पर चैपलिन परिवार अलग हो गया था और वे दिन में केवल एक बार ही थोड़े समय के लिए मिल पाते थे सभी वर्दी पहनते थे और लंबी डॉर्मेटरी में सोते थे और बड़े डाइनिंग हॉल में बेंचों पर खाते थे कोई भी वर्कहाउस में भर्ती नहीं होना चाहता था फिर भी वर्कहाउस ने कई लोगों को सड़कों पर भूखे मरने से बचाया हैंडवेल के शिक्षक सख्त थे वे बच्चों को सजा देने के लिए एक बेत का इस्तेमाल करते थे एक बार चार्ली को कुछ शरारती लड़कों की शिकायत न करने के लिए बेत से मारा गया था बाए हाथ से लिखने के कारण चार्ली की उल्टी हथेली पर भी मारा गया पेट में कीड़ों की वजह से जब उसका सिर मुड़ाया गया तो चार्ली फूट फूट कर रोने लगा दिन में सपने देखकर ही चार्ली उस स्थिति से निपट पाया अपनी आत्मकथा में चार्ली ने याद किया वैसे मैं बहुत गरीब था लेकिन मैं ये दिखावा करता था कि मैं बहुत अमीर और सम्मानीय व्यक्ति था किसी भी चीज से ज्यादा चार्ली गरीबी से बचना चाहता था समय के साथ साथ अपनी एक्टिंग की कुशलता के कारण चार्ली झुग्गी झोपड़ियों की जिंदगी से निकल पाया फिर उसे जल्द ही अपनी पहली नौकरी मिली अब वापस आते हैं कहानी पर अठारह के पतझड़ में कानून ने चार्ली के पिता को पकड़ लिया और फिर उन्हें अपने बेटों को अपने साथ रखना पड़ा आपको शायद लगे कि चार्ली को वर्कहाउस की तुलना में वो पसंद आया होगा लेकिन चार्ली ने कहा कि अपने पिता के साथ दो महीने रहने की तुलना में वर्कहाउस एक लॉलीपॉप थी चार्ली के पिता एक ऐसी महिला के साथ रहते थे जो चार्ली और सिडनी को अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहती थी जब उनके पिता दूर होते तो सौतेली माँ लड़कों को घर से बाहर निकाल देती थी कभी कभी चार्ली और उसके भाई को गैर लोगों के दरवाजों में दुबकना पड़ता या फिर गलियों में सोना पड़ता था अंत में हन्ना अस्पताल से बाहर निकली और उन्हें अपने लड़कों ने बचाया उसके बाद लड़के फिर कभी अपने पिता के साथ नहीं रहे ठीक तीन साल बाद चार्ल सीनियर का 38 साल की उम्र में शराब पीने से हो गया। चार्ली का अब स्कूल में दाखिला हो गया था लेकिन वो, वो, वो अक्सर स्कूल न जाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता था वह अक्सर एक बैरल ऑर्गन बजाने वाले संगीतकार के लिए सड़क पर नाचता था फिर राहगीर कलाकार की टोपी में सिक्के फेंकते थे एक दोपहर के समय एक अच्छे कपड़े पहने सज्जन ने उसका नृत्य देखा वो व्यक्ति विलियम जैक्सन लड़कों के एक ग्रुप का इंचार्ज था वे लड़के लंदन के आसपास के संगीत हॉल्स में नृत्य करते थे उन्हें लैड्स कहा जाता था अभी जैक्सन के पास केवल सात लड़के थे चार्ली में उन्हें अपना आठवां लड़का मिला हन्ना की अनुमति के बाद चार्ली ने अपना पहला असली काम शुरू किया चार्ली को लगा जैसे उसने जैक जीत लिया हो लंका लंकाशायर के चार लड़के मिस्टर और मिसिस जैक्सन के अपने बच्चे थे लेकिन वो दयालु दंपत्ति सभी नाचने वाले लड़कों को अपने परिवार जैसा ही मानते थे सप्ताह कमाता था जिससे वो अपनी मां को घर भेज देता था लड़कों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी क्लॉगर नर्तक अपनी भुजाओं से एक दूसरे को पकड़ते थे जबकि उनके पैर संगीत की ताल पर हवा में उड़ते थे शो की रात में नाचने वाले लड़कों को घोड़ा गाड़ियों में भरकर एक संगीत हॉल से दूसरे संगीत हॉल तक ले जाया जाता था चार्ली को अन्य कृत्यों को भी देखना पसंद था विशेषकर जोकरों और हास्य कलाकारों को उन्होंने कहा उनके रोल मेरे युवा मस्तिष्क पर एक तस्वीर की तरह अंकित हो जाते थे जब मैं घर जाता था तो मैं वो सब करने की कोशिश करता था चार्ली ने बाजीगरी करना और एक्रोबैटिक स्टंट करना भी सीखे उस नृत्य समूह के साथ दो साल बिताने के बाद चार्ली की मां उसे घर ले आईं। उन्हें अपना बेटा थका हुआ लगा लेकिन चार्ली ने काम करना बंद नहीं किया वो अक्सर अजीब गरीब काम करता था उसने एक नाई की दुकान एक डॉक्टर के ऑफिस और एक स्टेशनरी की दुकान में काम किया वो एक प्रिंटर और एक ग्लास ब्लोअर का सहायक भी बना वर्षों बाद इनमें से कई कामों की झलकी चार्ली की फिल्मों में दिखाई दी फिर भी घर में पर्याप्त पैसा नहीं था चार्ली और उसकी मां एक छोटे से ऊपरी मंजिल के कमरे में रहते थे सिडनी दूर समुद्र में, का का में चार्ली अपनी मां की मनस्थिति देखकर चिंतित हुआ ऐसा लग रहा था जैसे हन्ना वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रही थी घंटों तक हन्ना बिना हिले खिड़की से बाहर ताकती रहती थी घर में गंदे बर्तनों का ढेर लगा रहता था कभी-कभी का को की की असमर्थ था फिर वो मां को एक मील दूर स्थित एक क्लिनिक में ले गया वहां से डॉक्टरों ने हन्ना को मानसिक अस्पताल भेज दिया छोटी अवधि को छोड़कर हन्ना ने अगले सत्रह वर्ष विभिन्न अस्पतालों में ही बिताए चार्ली अकेले खाली अपार्टमेंट में रहा चाय के अलावा पूरी अलमारी खाली थी वो भोजन और काम की तलाश में सड़कों पर घूमता रहा तभी खबर आई कि उसके बड़े भाई का जहाज आ रहा था चार्ली ने कहा अगर मेरा भाई सिडनी लंदन नहीं लौटा होता तो मैं लंदन की गलियों में एक चोर बन जाता चार्ली के फटे कपड़ों और लंबे गंदे बाल देखकर सिडनी हैरान रह गया उसने जल्दी से उसे गर्म स्नान करवाया उसके बाल कटवाए और एक नया सूट दिलवाया फिर उसने अपनी योजना बताई सिडनी अभिनय शुरू करने जा रहा था चार्ली ने भी उस कला को आजमाने का फैसला किया चैपलिन भाइयों को जल्द ही थिएटर की नौकरी मिल गई चार्ली ने शर्लक होम्स के नाटक में एक युवा लड़के की भूमिका निभाई काम मिलने से वह रोमांचित हो गया पर जब उसे स्क्रिप्ट मिली तो वह मायूस हो गया इतनी कम स्कूली शिक्षा के कारण वह स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाया इसलिए सिडनी ने उन पंक्तियों को उसके लिए बार बार पढ़ा फिर तीन दिनों में चार्ली ने उन्हें कंठस्थ कर लिया अपने शेष जीवन भर चार्ली को कोई भी नाटक मुंह जुबानी याद रहता था शर्लक होम्स एक स्मैश हिट हुआ चार्ली ने दो साल तक अधिक समय तक उस नाटक में काम किया अंत में उसने अभिनय को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाने की ठानी उसे नहीं पता था कि वो एक कॉमेडियन बनेगा अब हम जल्दी से जान लेते हैं हन्ना चैप्रिड के बारे में जिनका जन्म अठारह में हुआ और मृत्यु 1928 में हुई 1903 में हन्ना चैपलिन बीमार होने के बाद कभी भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई उन्नीस में कैलिफोर्निया में बेटों द्वारा समुद्र के किनारे एक कुटिया बनवाने के बाद भी उन्हें जीवन भर नर्सिंग देखभाल में रहना पड़ा उन्नीस में तैंतालीस साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई चार्ली हमेशा अपनी मां को उस समय याद करना पसंद करता था जब उनकी तबीयत बेहतर थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मां दुनिया की सबसे शानदार महिला थीं। उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा मुझे याद है कि वो कितनी आकर्षक और अच्छी थीं। अब वापस कहानी पर 1980 में चार्ली फ्रेड कार्नो के ऑफिस में एक नौकरी की तलाश में गया अभिनेता फ्रेड कार्नो एक मासल आदमी था और वो एक बड़ा शिगार पीता था वो हास्य कलाकारों के एक प्रसिद्ध समूह का मैनेजर था स्लैपस्टिक कॉमेडी में चेहरे पर घूसे मारना गिरना लड़ाई शामिल होता था चार्ली का भाई सिडनी पहले ही कारनो के लिए काम कर चुका था लेकिन कारनो को चार्ली बिल्कुल भी फिट नहीं लगा चार्ली केवल पांच फिट चार इंच ऊंचा था उसके हाथ पैर छोटे थे मुझे वो बहुत ज्यादा शर्मीला लगा कारनो ने कहा सत्रह साल की उम्र बहुत छोटी होती है कार्नों ने चार्ली से कहा और तुम उससे भी छोटे देखते हो चार्ली ने सिर हिलाया और कहा कि वो कोई बड़ी समस्या नहीं थी उसे लगा वो सिर्फ मेकअप का सवाल था कार्नो उस किशोर को दो सप्ताह के लिए आसमाने के लिए तैयार हो गया अपनी शुरुआती रात के लिए चार्ली ने दर्शकों की ओर पीठ करके मंच पर प्रवेश किया लोगों ने उसे एक अमीर सज्जन जैसे ऊंची टोपी पहने देखा फिर चार्ली पलट गया उसने अपनी नाक को चमकीला लाल रंगा था दर्शकों में हसी की लहर फैल गई फिर चार्ली ने जोकर के करतब करना शुरू किए वो मंच पर घूमा और उसने एक डंबल पर ट्रिप किया जब उसने अपने बेत को एक पंचिंग बैग पर जाकर पकड़ा तो उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया चार्ली डगमगाया और वापस झुका और अपने बेत को अपने सिर के किनारे पर गिरा दिया दर्शकों ने हंसी का ठहाका लगाया सप्ताह के अंत तक चार्ली के मंच पर आते ही भीड़ ताली बजाने लगती कारण जानता था कि उसके पास एक विजेता था उसने चार्ली को साइन कर लिया कार्नो के मूक कॉमेडियन ने पूरे इंग्लैंड और यूरोप के संगीत हॉलों में प्रदर्शन किया चार्ली ने सप्ताह में सातों दिन रात तीन शो किए चार्ली पूरे दिन रिहर्सल करता था मंच पर खिलाड़ी अनाड़ी या नशे में होने का अभिनय करते लेकिन उनके कर्तव्यों को वास्तव में स्प्लिट सेकेंड टाइमिंग की जरूरत होती थी जैसे कि एक कठिन नृत्य में करना पड़ता है क्योंकि स्लैपस्टिक कॉमेडी में अक्सर चेन रिएक्शन शामिल होता है एक खिलाड़ी मुक्का मार सकता है दूसरा आदमी उससे बच सकता है और तीसरा आदमी उस मुक्के को झेल सकता है चार्ली जल्द ही जंगली कलाबाजी लगाने में माहिर हो गया वो कठिन से कठिन स्टंट को आसानी से कर सकता था जल्द ही कार्नो ने चार्ली को साइड रोल की बजाय मुख्य भूमिकाएं देने लगा 1910 के पचझड़ में उसने चार्ली को अमेरिका के दौरे पर जाने का मौका दिया कार्नो मंडली सितंबर के अंत में न्यूयॉर्क शहर में पहुंची उस रात चार्ली ब्रॉडवे की सड़कों पर चला चारों ओर थिएटर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसके सिर के ऊपर गगनचुंबी इमारतें फैली हुई थीं। चार्ली ने सोचा कि अमेरिका ने उसे एक सुनहरा अफसर और रोमांच का मौका दिया था मुझे यहां होना चाहिए उसने खुद से कहा उसके बाद से चार्ली ने वही रहने का मन बना लिया अमेरिका ने चार्ली को खूब प्यार दिया उसके अभिनय की बढ़िया समीक्षाएं छपी चैपलिन सबसे बड़ा हंसाने वाला है वो एक जन्मजात हास्य अभिनेता है उस अकेले आदमी से थिएटर गूंज उठता है मंच के बाहर हालांकि चार्ली शांत और चुपचाप रहता था उसके रूममेट स्टैन लॉरेल ने कहा कि कुछ लोगों को चार्ली का स्वभाव रूखा लगता था लॉरेल बाद में लॉरेल और हार्डी कॉमेडी एक्ट में प्रसिद्ध हुआ लेकिन वो वैसा नहीं था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था वो एक बहुत ही शर्मीला आदमी था लंबी क्रॉस कंट्री ट्रेन की सवारी में चार्ली किसी किताब के पन्नों में अपना मुंह छिपाता था उसकी स्कूली शिक्षा बहुत जल्द ही खत्म हो गई थी अब चार्ली ने पढ़ लिखकर खुद को शिक्षित करने की ठानी उसने खुद से वायलिन बजाना भी सीखा सबसे पहले चार्ली को वायलिन के तार उलटने पड़े यही एकमात्र तरीका था जिससे वो बाएँ हाथ से वायलिन बजा सकता था उन्नीस में एक दिन चार्ली के लिए एक टेलीग्राम आया तब तक चार्ली ने कारनों के साथ पांच साल बिताए थे टेलीग्राम ने उसे कैलिफोर्निया आने और फिल्में बनाने के लिए आमंत्रित किया ये एक बड़ा जोखिम था चार्ली ने हमेशा मंच पर अभिनय किया था वो कैमरे के सामने कभी नहीं आया था और फिल्म व्यवसाय अभी एकदम नया था पहले अमेरिकी मूवी थिएटर ने सिर्फ आठ साल पहले ही अपने दरवाजे खोले थे मुझे कारनों को छोड़ने से नफरत थी चार्ली ने बाद में कहा मान लें मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कोई चिंता की बात नहीं चार्ली दिसंबर 1913 में चार्ली कीस्टोन स्टूडियो में पहुंचा कीस्टोन स्टूडियो सिर्फ एक साल पुराना था कीस्टोन उन कई छोटे फिल्म स्टूडियो में से एक था जो कैलिफोर्निया में उभराए थे उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्में की स्टोन पुलिस के बारे में थी वो पुलिसकर्मियों का एक समूह था जो जंगली पीछा करते हुए इधर उधर भागते थे अभिनेताओं का एक ही समूह हर फिल्म में अभिनय करता था स्टूडियो लॉस एंजलिस के बाहर पांच मील की दूरी पर था चार्ली को वो स्टूडियो एक गोदाम की तरह लगा खेत लकड़ी की झोपड़ी और स्टोर पास में थे साथ में कैक्टस और सेज ब्रश की झाड़ियां भी थीं। स्टूडियो में अभिनेता गुंडो की तरह लग रहे थे उसके बाद चार्ली घूमा और सीधे अपने होटल में वापस चला गया चार्ली के की में वापस आने में तीन दिन लगे एक विशाल मंच जो दो ब्लॉक लंबा था ने स्टूडियो की लंबाई को और भी बढ़ा दिया एक ही समय में तीन या चार अलग अलग फिल्मों की शूटिंग चल रही थी सेट अगल बगल खड़े थे एक लिविंग रूम दूसरा जेल और तीसरा स्केटिंग रिंग हो सकता था वो देखकर चार्ली मोहित हो गया स्टूडियो में काफी शोर शराबा था बड़ा ही नए सेट बनाने के लिए लकड़ी काट रहे थे और कीले ठोक रहे थे कैमरे के हैंडल क्रैंक किए जा रहे थे निर्देशक अपने आदेश चिल्ला रहे थे लेकिन उस शोर शराबे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मूक फिल्मों में कोई आवाज़ी नहीं होती थी उस समय मूवी स्टूडियो में इलेक्ट्रिक लाइटिंग का भी उपयोग नहीं किया जाता था भले ही उस समय तक बिजली की रोशनी व्यापक रूप से उपयोग की जा रही थी लेकिन कोई भी लाइट इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो फिल्म को उजागर कर सके उसकी बजाय कैलिफोर्निया की तेज धूप स्टूडियो को रोशन करती थी फिल्में कैसे बनती हैं यह देखने के लिए चार्ली को कुछ दिन दिए गए कुछ बातों ने उसे चौंका दिया उसने एक निर्देशक को कट चिल्लाते हुए सुना एक अभिनेत्री ने केवल एक दरवाजे पर दस्तक दी थी तभी चार्ली को यह पता चला कि फिल्में छोटे छोटे टुकड़ों में बनती थीं। दृश्यों को क्रम से फिल्माया जाता था और फिर बाद में एडिटिंग कमरे में एक साथ जोड़ा जाता था जब चार्ली अपनी पहली भूमिका निभाने के लिए तैयार हुआ तो उसे एक और आश्चर्य हुआ की स्टोन बिना स्क्रिप्ट के फिल्में बनाता था निर्देशक कहानी के केवल ढीले ढाले विचार के साथ फिल्मांकन शुरू करते थे अभिनेता और निर्देशक मौके पर ही अधिकांश हास्य और मजाक गढ़ते थे चार्ली ने लिखा थिएटर में मैं हर रात एक ही चीज को बार बार दोहराता था लेकिन फिल्मों में अधिक स्वतंत्रता थी फिल्मों ने मुझे रोमांच की भावना दी चार्ली की दूसरी फिल्म के लिए कलाकार पास के वेनिस कैलिफोर्निया में बच्चों की डरबी कार रेस में ड्राइव करने जा रहे थे कीस्टोन फिल्मों को अक्सर स्टूडियो के अंदर शूट करने की बजाय लोकेशन पर फिल्माया जाता था उदाहरण के लिए किसी फिल्म को सड़क पर परेड आउटडोर संगीत कार्यक्रम घुड़दौड़ या यहां तक कि स्थानीय लगी आग में भी शूट किया जा सकता था वास्तविक जीवन के दृश्य दिलचस्प होते थे साथ ही निर्माण करने के लिए उनकी कीमत भी कुछ भी नहीं आती थी मैक्सनेट की स्टोन के प्रमुख थे कलाकारों के वेनिस जाने से पहले उन्होंने चार्ली से एक पोशाक तैयार करने के लिए कहा वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकता था चार्ली ने की स्टोन्स के बड़े कॉस्ट्यूम रूम जो एक पुराने खलियान में था कपड़ों को खोजा और जो भी उसे भाया वो कपड़े उसने ले लिए बाद में उसने लिखा मैं चाहता था कि सब कुछ एक विरोधाभास हो ढीली ढाली पतलून कोट तंग टोपी छोटी और बड़े बड़े जूते कपड़े पहनने के बाद चार्ली ने पैरों पर पैच वाले बड़े जूते उल्टे पहने बाएं में दायां और दाएं में बाया फिर उसने एक छोटी सी काली मूछे चिपकाई एक बेत पकड़ा और फिर वो बाहर निकला तब वो ये नहीं जानता था कि वो फिल्म इतिहास बनाएगी चार्ली ने अभी अभी एक प्रसिद्ध चरित्र का आविष्कार किया था जिसे लिटिल ट्रैम के नाम से जाना जाने लगा किड ऑटो रेस एट वेनिस जो उन्नीस में बनी पहले फिल्म थी जिसमें ट्रैम्प था उसी वर्ष दो दिन बाद वो मेबल्स स्ट्रेंज मेबल्समेंट में दिखाई दिया और उस फिल्म में ट्रैम के मजाकिया व्यक्तित्व से जान आ गई फिल्म में वो एक महिला के पैर से ठोकर खाता है और फिर माफी मांगने के लिए अपनी टोपी उठाता है फिर वो एक थूकदान पर डगमगाता है और उसे अपनी टोपी भी पहनाता है वह अपने बेत को एक सुंदर घुमाव देता है और अपनी टोपी को फेंक देता है जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब चार्ली ने सुना कि कैमरामैन हंसने लगा जल्द ही कीस्टोन क्रू के अन्य लोग जोकर को देखने के लिए अपने सेट से निकलकर बाहर आए वो वास्तव में एक सच्ची तारीफ थी चार्ली ने बाद में याद किया मैंने तब वहां यह फैसला किया कि मैं इस पोशाक और ट्रैम्प के चरित्र को बरकरार रखूंगा चाहे कुछ भी हो अपने वचन के अनुसार चार्ली ने अगले बाईस वर्षों तक लगभग सत्तर फिल्मों में ट्रैम्प की भूमिका निभाई उसने स्क्रीन पर आने के सिर्फ पांच दिनों के बाद एक सबसे प्रसिद्ध पात्र का चरित्र बनाया था। फिल्मों में चार्ली पूरी तरह से रम गया उसने फिल्म निर्माण के हर हिस्से को सीखने की तैयारी की एडिटिंग रूम में फिल्म को कैसे काटकर और फिर कैसे जोड़ा जाता था अभिनेता कितनी कैमरा रेंज के भीतर घूम सकते थे फिल्मांकन को तेज करने या धीमा करने के लिए कैमरे को कितनी तेज गति से क्रैंग किया जाना चाहिए हास्य प्रभाव के लिए मूक फिल्म अक्सर वास्तविक जीवन की तुलना में तेज गति से दौड़ती हैं। चार्ली से ज्यादा मेहनत किसी और ने नहीं की वो काम करना चाहता था और वो लगभग हर समय काम करता था मैक्सनेट ने कहा हम आठ बजे काम पर जाते तो वो वहां सात बजे से ही मौजूद होता था हम पांच बजे स्टूडियो छोड़ते थे लेकिन वो छह बजे तक वहां जमा रहता था दुर्भाग्य से चार्ली की शैली कभी कभी की की शैली के साथ टकराती थी उनकी कॉमेडी भीड़भाड़ में पकड़ने यानी चेज पर केंद्रित थी चार्ली को लगता था कि सबसे अच्छी कॉमेडी चरित्र पर आधारित होनी चाहिए वो अपने दृश्यों में मजेदार विवरण जोड़ना चाहता था जो ट्रैम के व्यक्तित्व से मेल खाते थे लेकिन निर्देशक सुपरफास्ट गति को धीमा नहीं करना चाहते थे चार्ली के कुछ सबसे मजेदार किरदार कटिंग रूम के फर्श पर कूड़ेदान में फेंके जाते थे फिर चार्ली ने अपनी खुद की फिल्में लिखने और निर्देशित करने का सपना देखना शुरू किया एक फिल्म में अभिनेत्री मेबल नॉर्मिन निर्देशक थीं। वो उस समय की बड़ी स्टार थीं। एक आउटडोर शूटिंग के दौरान उसने चार्ली के किसी भी सुझाव को सुनने से इनकार कर दिया अंत में चार्ली चला गया और गुस्से में सड़क के किनारे बैठ गया चार्ली के सिट डाउन स्ट्राइक के बारे में सुनकर मैक सेनेट को बहुत गुस्सा आया तुम वही करो जो तुमसे कहा गया है वो चार्ली पर चिल्लाया फिर वो वहां से चला गया चार्ली को लगा कि उसे निकाल दिया जाएगा लेकिन उसको आश्चर्य हुआ जब अगले दिन सेनेट ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान के साथ मुलाकात की उसे अभी अभी ईस्ट कोस्ट से अपने अकाउंट से समाचार मिला था कि चार्ली की फिल्में अन्य सभी कीस्टोन फिल्मों को पछाड़ रही थीं लोग तुरंत उस अजीब ट्रैम्प लड़के के साथ और फिल्में देखना चाहते थे चार्ली को खुश करने के लिए सेनेट को रास्ता खोजना पड़ा चार्ली ने सुझाव दिया कि उसे अपनी फिल्मों को खुद डायरेक्ट करने का मौका दिया जाए ये सेनेट को जोखिम भरा लगा क्योंकि चार्ली अभी भी फिल्मों के लिए काफी नया था तब चार्ली ने कहा कि वह अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दाव पर लगा देगा कीस्टोन को एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा उससे डील सील हो गई तब से चार्ली अपने फिल्मों का निर्देशक और स्टार दोनों बन गया चार्ली को ट्रैम्प के बारे में सोचना पसंद था उसने हमेशा कुछ अप्रत्याशित किया गाय को दूध दोहरा जानने पर ट्रैम्प उसकी पूंछ खींच सकता था जब एक पाइप से भीग गया तो ट्रैम्प ने अपना कान मरोड़ा और उसके मुंह से पानी निकलने लगा अपनी परछाई पर गिरते हुए ट्रैम्प ने अपनी टोपी उस पर टिका दी दृश्यों के बीच में चार्ली क्लॉक डांस या हेडस्टैंड करके फिल्म क्रू का मनोरंजन करता था अपने कलाकारों को निर्देशित करने के लिए चार्ली शूटिंग से पहले उनके सभी हिस्सों के अभिनय का अभ्यास करता था उस समय फिल्मों में एक सीट की कीमत केवल एक निकल या डाइम होती थी पुरानी दुकानों को परिवर्तित करके निकेलोडियन नामक छोटे थियेटरों में फिल्में दिखाई जाती थीं कभी कभी चार्ली एक ऐसे चार्डी में घुस जाता था जहां वो फिल्म के मजाक या ट्रैप की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता था चार्ली स्क्रीन को नहीं देखता था उसकी आंखें और कान दर्शकों पर केंद्रित होती थी वे कब हंसे किस बात ने उन्हें जोर से हंसाया दर्शकों की प्रतिक्रिया चार्ली को अपनी अगली फिल्म को आकार देने में मदद करती थी अब हम जल्दी से जान लेते हैं साइलेंट फिल्म्स के बारे में जो अठारह से 1929 के दौरान बनी उस जमाने में बड़ी रीलों पर फिल्म बनती थी कैमरे हाथ से क्रैंक किए जाते थे थिएटर में लाइव संगीत मूड सेट करता था प्रोजेक्शनिस्ट फिल्म को हाथ से क्रैंक करते थे टाइटल कार्ड स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते थे और अब वापस आते हैं मुख्य कहानी पर उस समय तक फिल्म अभिनेताओं का नाम पर्दे पर नहीं दिखाया जाता था अब जनता यह जानने को उत्सुक थी कि मूछो वाला वो शख्स कौन था ट्रैम के बड़े कटआउट पूरे अमेरिका के सिनेमा घरों के सामने लगने लगे चार्ली चैपलिन मैं आज यहां हूं साइन पोस्ट पर लिखा होता था चैपलिन के नाम ने हजारों दर्शकों को अपनी ओर खींचा की में एक साल बिताने के बाद चार्ली अब आगे बढ़ने को तैयार था एक साल कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है लेकिन पहले ही साल में उसने 35 फिल्में बनाई थीं। अब हम जल्दी से जान लेते हैं निकेलोडियन सिनेमा घरों के बारे में पहले सिनेमा घर निकेलोडियन थे लाखों अप्रवासियों सहित मजदूर वर्ग के लोग वहां फिल्में देखने जाते थे निकेलोडियन जर्जर और गरीब हॉल होते थे वहां कोई जलपान नहीं मिलता था और दर्शक लकड़ी की कुर्सियों पर बैठते थे सिर्फ एक निकल में दर्शक 10 से 15 मिनट तक चलने वाली काले और सफेद शॉर्ट फिल्म्स देख सकते थे और अब वापस मुख्य कहानी पर चार्ली ने अपने भाई सिडनी को अपना बिजनेस मैनेजर बनने को कहा यह एक समझदारी की बात साबित हुई सिडनी ने चार्ली का एस फिल्म स्टूडियो के साथ एक करार करवाया नए स्टूडियो ने कीस्टोन से लगभग तीस गुना अधिक भुगतान किया चार्ली ने एक महीने में लगभग एक ट्रैम कॉमेडी बनानी शुरू की अधिकांश फिल्में दो रील लंबी होती थीं, जो लगभग आधे घंटे तक चलती थीं। लेकिन हर एक सीन को शूट करने में घंटों का समय लगता था चार्ली अंतहीन रीटेक लेता था द ट्रैम्प जो 1915 में बना के एक अभिनेता ने स्टैन लॉरेल को सीढ़ी वाले दृश्य को 50 बार शूट करने के बारे में बताया लॉरल ने बताया अभिनेताओं को लगा कि अगर उन्होंने उस सीन को एक बार और किया तो फिर उनका दिमाग उड़ जाएगा लेकिन चार्ली एक महान कलाकार था उसने हमेशा सर्वश्रेष्ठ किया और उसके अलावा कुछ भी करने से इनकार किया पर्दे पर चार्ली का सब कुछ किया बहुत आसान लगता था उसके प्रशंसकों को उसका मजाकिया अंदाज बहुत पसंद आता और उन्होंने उसे खूब सराहा ट्रैम्प हवा में एक पैर के साथ चारों ओर फिसलता था वह अपने कंधे के ऊपर से माचिस फेंकता और फिर अपनी एड़ी से उसे लात मारता था वो अपनी टोपी को अपनी बाह की लंबाई से नीचे सरकाता था और फिर बिना झुके उसे अपने सिर से उतार देता था ट्रैम पागल करने वाली कलाबाजिया लगाता था आगे पीछे और तीन चौथाई शरारत शुरू होने से ठीक पहले वह अपनी भौएं मोड़ता था या अपनी मूछे मरोड़ता था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रैम उस छोटे आदमी के लिए खड़ा था जो कभी हार नहीं मानता था द ट्रैम के प्रसिद्ध अंत में उसकी आत्मा चमकती है उसने अभी अभी एक लंबे सुंदर आदमी के लिए अपनी प्रियतमा को खो दिया है एक फीके आउटशॉट में वो अकेले एक लंबी सड़क पर उतरता है एक डंडे पर एक गठरी उसके कंधे पर लटकी हुई है अचानक ट्रैम्प खुश होकर कूदता है और अपने बेत को घुमाता है जिंदगी उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है लेकिन ट्रैम्प हमेशा खुद को फिर से ऊपर उठाता है उन्नीस में सिडनी ने चार्ली को न्यूयॉर्क बुलाया ताकि वो म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सके चार्ली ने वहां जाने के लिए ट्रेन ली एल्बकर में एक स्टॉप पर उसने बाहर जय जयकार सुनी यह खबर सब जगह फैल गई थी कि चार्ली ट्रेन में था उसे देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ रही थी अमेरिका में चैपलिन का क्रेज चल रहा था दुकानों में ट्रैम्प गुड़िए बटन कॉमिक बुक्स हैट और प्लेइंग कार्ड्स बिक रहे थे जैसे दिखने वाले लोगों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही थीं। यूरोप में चार्ली बहुत जल्दी सुपरस्टार बन गया क्योंकि मूक फिल्मों का दूसरी भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी स्पेन में लोगों ने चार्ली टोस की जय जयकार की फ्रांस में चैरियट की और इटली में कार्लो की चार्ली की दौलत की लालसा पूरी तरह साकार हो गई थी उन्नीस के उनके म्यूचुअल अनुबंध ने उसे दस डॉलर प्रति सप्ताह का भुगतान किया इसने चार्ली को अमेरिका में सबसे अधिक वेतन पाने वाला व्यक्ति बना दिया शायद पूरी दुनिया में भी ये उस काल की बात है जब कोई आदमी चौथाई डॉलर में एक दर्जन अंडे खरीद सकता था ठीक एक साल बाद उन्होंने फर्स्ट नेशनल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसने चार्ली को करोड़पति बना दिया वो चिथड़ों से महान धनी बन गया था अब हम जल्दी से जान लेते हैं सिडनी चैपलिन के बारे में सिडनी एक शिशु था जब उसकी माँ हन्ना ने अठारह में चार्ल्स चैपलिन सीनियर से शादी की थी चार्ल्स ने सिडनी को अपनाया और उसे अपना अंतिम नाम चैपलिन दिया उसके चार साल बाद चार्ली का जन्म हुआ नाविक के रूप में कई साल बिताने के बाद सिडनी खुद एक बेहतरीन अभिनेता बन गया वो कारणों के लिए प्रमुख अभिनेता बन गया जहां उसने अपने छोटे भाई को नौकरी दिलाने में मदद की चार्ली ने बाद में अपने भाई का एहसान वापस किया जब उसने सिडनी को कीस्टोन में अभिनेता के रूप में काम दिलवाया अभिनय जारी रखते हुए सिडनी ने चार्ली के व्यापारिक मैनेजर के रूप में भी काम किया, जब उसने कई मुनाफे वाले सौदों पर हस्ताक्षर किए। दोनों भाई जीवन भर एक दूसरे के बहुत करीब रहे सिडनी स्थिर और देखभाल करने वाला इंसान था और वो अपने छोटे भाई चार्डी पर सावधानीपूर्वक नजर रखता था सिडनी ने एक बार उसे लिखा मां की बीमारी के बाद से दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं सिडनी ने अपने अंतिम वर्ष यूरोप में बिताए जहां 80 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया अब वापस मुख्य कहानी पर चार्ली पैसों के साथ हमेशा सावधानी बरतता था वो सिर्फ दो कमरों के छोटे अपार्टमेंट में रहता था लेकिन फिर उसने आखिरकार खर्च करना शुरू कर दिया उसने अपनी पहली कार सा सीटों वाली लोको खरीदी और एक ड्राइवर को भी काम पर रखा जो उसके साथ बीस साल तक रहा उसने एक सचिव और बटलर को भी काम पर रखा उसका सामाजिक जीवन अभी भी शांत था शानदार हॉलीवुड पार्टियां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। वो न तो शराब पीता था और न ही धूम्रपान करता था वैसे अपने घर पर वो एक आकर्षक मेजबान था रॉबिनहुड फिल्मों के दबंग अभिनेता डगलस फेयरबैंक्स उसके सबसे अच्छे दोस्त थे दोनों आदमी एक दूसरे के विपरीत थे डगलस बाहरी व्यक्ति था चार्ली निजी इंसान था लेकिन दोनों में रोमांच की भावना टेनिस के प्रति प्रेम और जीवंत हास्य की भावना थी चार्ली का अधिकांश समय काम करने में बीतता था उसने अपनी सभी फिल्मों का लेखन निर्देशन अभिनय और संपादन किया वह अपनी कास्टिंग भी खुद ही करता था ए डॉग्स लाइफ जो 1917 में बनी में स्क्रैप्स नाम का एक आवारा कुत्ता ट्रैम का दोस्त बन जाता है चार्ली ने परीक्षण किया और भाग लेने आए कई शुद्ध नष्ट कुत्तों को खारिज किया फिर उसे स्थानीय प्रजाति का मठ नामक एक छोटा कुत्ता मिला प्रसन्न होकर चार्ली ने उसे फिल्म में कास्ट किया और उसे अपने स्टूडियो के लोगों के रूप में रखा उस वर्ष चार्ली ने अपना स्टूडियो बनाना शुरू किया उसने हॉलीवुड के बीचों बीच सनसेट पर वाँच एकड़ जमीन खरीदी वहां पर नींबू और आड़ू के पेड़ खूब खिल रहे थे उसने वहां एक बड़ा बगीचा लगाया और एक स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट भी बनवाया ड्रीम स्टूडियो को एक ब्रिटिश कॉटेज की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था अंदर कार्यालय मंच ड्रेसिंग रूम रील बनाने की जगह और निश्चित रूप से एक कटिंग रूम था 1918 में स्टूडियो बनकर तैयार हो गया था चैपलिन ने गीले सीमेंट पर कदम रखा और अपने पैरों के निशान बनाए वे ट्रैम्प के बड़े जूते थे जो बाहर की ओर थे इस समय तक अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था चार्ली ने ट्रैम्प को वर्दी पहनाने का फैसला किया छोटा लड़का ड्यूटी के लिए बिल्कुल फिट नहीं था शोल्डर आर्म्स जो 1918 में बनी में एक सख्त सार्जेंट ने ट्रैम्प को एक सीधी रेखा में मार्च करने का आदेश दिया लेकिन उसके पैर बाहर की ओर बहते रहते युद्ध की तैयारी के लिए ट्रैम्प आपातकालीन आपूर्ति साथ ले जाता है कॉफी पॉट पनीर और अंडा फेंटने वाली मथनी जैसी चीजें जब फिल्म लगभग पूरी हो चुकी तो चार्ली को डर था कि वह खास मजेदार नहीं थी वो उसे कूड़ेदान में फेंकने वाला था तब उनके दोस्त डगलस फेयरबैंक्स ने फुटेज देखा और रोने तक हंसता रहा दर्शकों ने भी ऐसा ही किया जब चार्ली ने बाद में फिल्म को रिलीज किया आर्म्स फिल्म तेजी से से स्मैश हिट बन गई। युद्ध लौटने वाले सैनिक खुश हो गए जब ट्रैम्प ने दुश्मन के सैनिकों को पीछे अपनी प्रसिद्ध बैक किक मारी चार्ल अभी भी खुशी से बस दो कमरों के घर में रहता था फिर शोल्डर आर्म्स रिलीज होने के तीन दिन बाद कुमारे चार्ली ने मिलड्रेड हैरिस नाम की एक युवा अभिनेत्री से शादी करके सभी को चौंका दिया चार्ली ने अपना पहला घर खरीदा दुर्भाग्य से चार्ली और मिल्ड्रेड में बहुत कम समानता थी दो साल बाद शादी उनकी टूट गई 1919 में चार्ली अन्य हॉलीवुड सितारों के साथ जुड़कर अपनी फिल्मों में फंड करने और वितरित करने के लिए कंपनी बनाई यूनाइटेड आर्टिस्ट नाम की ये कंपनी आज भी सफल है एक निर्माता के रूप में चार्ली जो चाहे कर सकता था वह लंबी अधिक नाटकीय फिल्में बनाना चाहता था चार्ली जैकी कूगन नाम के एक छोटे लड़के को वाडेवल मंच पर एक जीवंत नृत्य करते हुए देख रहा था उस बच्चे ने दर्शकों को वैसे ही मंत्रमुग्ध किया जैसे उस उम्र में चार्ली ने किया था चार्ली को एक नया विचार आया एक अनाथ बच्चे के बारे में फिल्म बनाने का बच्चे पहले भी फिल्मों में आ चुके थे लेकिन उन्होंने शायद कभी किसी फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई हो द किड जो 1921 में बनाई गई चार्ली की अन्य फिल्मों से अलग थी एक निर्देशक के रूप में वो उसकी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी जो एक घंटे तक चली शिथिल रूप से एक साथ रखे गए दृश्यों के बजाय इस फिल्म ने एक कहानी सुनाई सबसे महत्वपूर्ण इसमें कॉमेडी और ड्रामा दोनों का मिश्रण था उद्घाटन शीर्षक इस प्रकार था मुस्कान के साथ एक तस्वीर और शायद एक आंसू भी यह काम नहीं करेगा एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक ने चार्ली को चेतावनी दी फिल्म या तो कॉमेडी होनी चाहिए या नाटक आप उन्हें मिला नहीं सकते हैं लेकिन हमेशा की तरह चार्ली ने अपनी प्रवृत्ति का पालन किया फिल्म में जैकी कुगन द्वारा निभाए गए एक बेघर बच्चे की परवरिश करते हुए ट्रैम्प को दिखाया गया था खुश मिजाज जोड़ी अपनी सूझबूझ से बच जाती है हालांकि चार्ली का गुस्सा कभी कभी अन्य अभिनेताओं के साथ भड़क जाता था लेकिन धीरे धीरे उसके और सह कलाकारों के बीच एक आसान रिश्ता बन गया फिल्मों के चरम उत्कर्ष में एक सामाजिक कार्यकर्ता जैकी को ट्रैम्प की बाहों से बाहर खींच लेता है स्क्रीन पर पहली बार ट्रैम्प रोता है वह छतों पर दौड़ता है और जैकी को बचाने के लिए एक ट्रक पर चढ़ जाता है तब तक थिएटर में हर एक आंख गीली थी द किड फिल्म एक उत्कृष्ट कृति के रूप में सम्मानित किया गया चार्ली की कला ने उछाल लगाई थी जल्द ही वो फिल्म दुनिया भर में हिट हो गई फ्रांस ने फिल्म के उद्घाटन दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया इतिहास ने चार्ल्स की अगली फिल्म को प्रेरित किया जो अलास्का गोल्ड रश की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी 1890 के दशक के अंत में सोने की तलाश में हजारों लोग अलास्का गए द गोल्ड रश जो उन्नीस में बनी में चार्ली ने अलास्का की तरह दिखने वाले सेट बनाने के लिए बहुत खर्च किया वो 10 कर्कश कुत्ते और एक जीवित भूरा भालू लाया नकली स्नोफील्ड बनाने के लिए एक टन नमक और आटे को ट्रक में डाला गया बर्फीले तूफान के दृश्यों के लिए कन्फेटी के ट्रक लोड लाए गए फिल्म का उद्घाटन कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पर्वत में शूट किया गया था चार्ली ने सोना खोदने वालों का रोल अदा करने के लिए 600 अतिरिक्त लोगों को काम पर रखा एक अविस्मरणीय दृश्य में वे अकेले पहाड़ पर एक लाइन में चढ़ते हैं फिर स्क्रीन पर एक कार्ड चमकता है कहीं से भी तीन दिन दूर एक अकेला सोना खोजने वाला और वहा एक ट्रैम्प है जो एक बर्फीली चट्टान के साथ मशक्कत करने की कोशिश कर रहा है बेशक उसकी गोल टोपी उसके सिर पर है और उसका बेत उसके हाथ में है बहुत पहले भूख से मर रहा ट्रैम्प थैंक्सगिविंग डिनर के लिए अपना बूट उबाल रहा है वो उसे एक विशेष भोज की तरह परोसता है यह दिखावा करता है कि वो फावड़ियों के फीते स्पैगेटी यानी कि नूडल्स हैं बाद में ट्रैम्प का एक डिनर पार्टी में मेजबानी करने का सपना है उसने दो डिनर रोल में कांटा फंसाया और नाटक किया कि जूतों की एक जोड़ी नृत्य कर रही है दर्शकों को यह सीन इतना पसंद आया कि कुछ थिएटरों में फिल्म को रोककर फिर से चलाना पड़ा इसे ऑनलाइन देखने के लिए प्रमुख शब्द चैपलिन फोर्क खोजें। प्रशंसकों और आलोचकों ने समान रूप से द गोल्ड रश को पसंद किया चैपलिन बेहद प्रतिभाशाली है एक समीक्षक ने न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून में लिखा जबकि चार्ली का फिल्मी जीवन फलफूल रहा था उसका गृहस्थ जीवन ढह रहा था अब वह दूसरे तलाक से गुजर रहा था हालांकि अपनी पत्नी लिटा ग्रे के साथ उसके दो बेटे थे लेकिन उनकी शादी बहुत दुखी थी चार्ली अपने काम पर इतना केंद्रित रहता था कि उसके पास अपने परिवार के लिए बहुत कम समय बचता था घर में अकेले फंसे रहने से लिटा गुस्से में थी और उसने पत्रकारों को इसकी जानकारी भी दी 1927 में चैप्लिन का तलाक सुर्खियों में छा गया था चार्डी का निजी जीवन बिल्कुल भी निजी नहीं था बाद में उसके चरित्र पर हमलों ने उसे काफ़ी परेशान किया तलाक के दौरान चार्ली द सर्कस जो उन्नीस में बनाया गया का फिल्मांकन कर रहा था यह उसकी तीसरी कृति थी ट्रैम्प अपनी पीठ पर बंदरों के साथ एक उच्च तार पर चलता है ऊंचे तार की तंग चालें चार्ली के वास्तविक जीवन को दर्शाती थीं। 1920 के दशक के अंत में मूक फिल्मों की दुनिया पूरी तरह उलट गई अब फिल्में रिकॉर्डेड साउंड के साथ बन सकती थी ध्वनि वाली फिल्में जल्दी ही सभी को भाने लगी दर्शकों ने पहली बार स्क्रीन स्टार्स की असली आवाजें सुनी दुर्भाग्य से कुछ के उच्च उच्चारण या पतली करकश आवाजें थीं, उनका कैरियर चौपट हो गया चार्ली क्या करेगा वो जानता था कि जैसे ही वो एक भी शब्द बोलेगा लिटिल ट्रैम्प का जादू खो जाएगा इसलिए चार्ली ने इस प्रवृत्ति को कम करने का फैसला किया उन्नीस में उसने एक और मूक फिल्म सिटी लाइट्स पर काम किया दर्शक अभी भी ट्रैम्प की आवाज नहीं सुन सकते थे लेकिन वे उसकी हिचकी सुनते हैं एक प्रफुल्लित करने वाले दृश्य में ट्रैम्प एक सीटी निकलता है और जब वो हिचकी लेता है तो फिर सीटी की आवाज होती है फिर जल्द ही मूक फिल्मों के लिए पृष्ठभूमि संगीत स्थानीय फिल्म घरों में पियानो वादकों और आयोजकों द्वारा दिया जाने लगा अब चार्ली खुद संगीत रच सकता था उसने अपने गाने खुद लिखना शुरू किए शायद उसे यह प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली थी चार्ली ने कभी संगीत पढ़ना नहीं सीखा था इसलिए वह सिर्फ धुन गुन था और नोट्स कोई लिख देता था फिर चार्ली की क्रेडिट की लंबी सूची में संगीतकार भी जोड़ा गया 1920 के दशक में मूवी थिएटर फैंसी महल बन गए सस्ते निकेलोडियन के स्थान पर संगमरमर के स्तंभों भव्य लकड़ी के दरवाजे और कालीनों वाले महंगे थिएटर बन गए कुछ को बनाने में लाखों की लागत आई उन्नीस के दशक तक थिएटरों में जलपान की बिक्री होने लगी उसके बाद पॉपकॉर्न की महक फिल्मों के साथ जुड़ गई सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब टॉकीज का आगमन हुआ मूक फिल्म योग के पियानो और ऑर्गन वादकों और आयोजकों ने अपनी नौकरी खो दी उनके स्थान पर विशाल स्पीकर और नए ध्वनि उपकरण लगाए गए सिटी लाइट्स 1931 में खुली क्या फिल्म देखने वाले अब भी एक मूक फिल्म का टिकट खरीदेंगे शार्ली ने कहा हां फिल्म एक और ब्लॉकबस्टर बन गई सिटी लाइट्स को बनाने में चार्ली को तीन साल लगे थे अब एक ब्रेक का समय था एक अच्छा लंबा चार्ली ने 16 महीने के लिए हॉलीवुड छोड़ दिया और वो यूरोप और एशिया घूमने निकला यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी एच वेल्स और जॉर्ज बर्नाड शॉ जैसे महापुरुषों से हुई वो एक बहुत अधिक निजी पड़ाव पर भी रुका एक दिन लंदन में वो खुद खिसक लिया और अपने पुराने स्कूल हैंडवेल चला गया पुराना ईंट स्कूल वैसा ही दिखता था जब वो सात साल की उम्र में वहां गया था चार्ली एक सरप्राइज विजिट के लिए अंदर गया भोजन कक्ष में 400 लड़के उसे पहचानते ही पागल हो गए चार्ली अपनी टोपी की नोक को छुआ और वो उसके सिर पर जादू की तरह उछल गई उसने अपने पैर बाहर निकाले और अपना प्रसिद्ध ट्रैम्प वॉक किया लड़के खुशी से झूम उठे और चिल्लाने लगे चार्डी उनमें से ही एक था उसने ये साबित कर दिया कि गरीबी किसी को पीछे नहीं रख सकती है उस रात अपने होटल के कमरे में जाकर चार्ली रोया उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई थीं। उसने लेखक टॉमस बर्क को बताया कि ये यात्रा उसके जीवन का सबसे भावनात्मक अनुभव था जब चार्ली अपनी यात्रा से लौटा तो देश में महामंदी छा रही थी लाखों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था या कम मजदूरी के लिए नौकरियाँ करने को मजबूर थे चार्ली को उनके लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई उसने एक संदेश के साथ एक कॉमेडी बनाने का फैसला किया एक बार फिर उसने एक मूक फिल्म बनाने की हिम्मत की लेकिन यह उसकी आखिरी फिल्म होगी मॉडर्न टाइम्स जो उन्नीस में बनाई गई में ट्रैम्प को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर काम करते हुए दिखाया गया लंदन में एक युवा लड़के के रूप में चार्ली ने एक प्रिंटर के लिए काम किया था प्लांट के अंदर एक विशाल प्रिंटिंग प्रेस दिखाया गया था बड़ी मशीन को चलते हुए देखकर चार्ली डर गया मैंने सोचा कि वो मुझे खा जाएगी उसने कहा मॉडर्न टाइम्स में चार्ली इस स्मृति को लोगों को हंसी के रूप में दिखाता है एक राक्षस मशीन के दांत ट्रैम को पकड़ लेते हैं और गियर उसे चबाते हैं प्रफुल्लित करने वाले दृश्य में एक गंभीर संदेश भी था चैपलिन को चिंता थी कि कारखाने के कर्मचारियों के साथ कभी कभी मशीन के पुर्जों की तरह व्यवहार किया जाता है इंसानों की तरह नहीं फिल्म के अंतिम दृश्य में ट्रैम्प और उसकी प्रेमिका ने अपना सब कुछ खो दिया है लेकिन ट्रैम्प उसे खुश करने और उसे हंसाने की कोशिश करता है फिर जोड़ी हाथ में हाथ डाले कहीं दूर चली जाती है उसके साथ ही लिटिल ट्रैम्प फिल्म की दुनिया से गायब हो जाता है चार्ली ने मॉडर्न टाइम्स के थीम गीत के लिए एक दिल को छूने वाली धुन की रचना की वर्षों बाद जॉन टर्नर और जेफरी पार्सन ने उसमें शब्द जोड़े ये स्माइल नामक एक हिट गीत बन गया गीत के शब्दों ने लिटिल ट्रैम की सकारात्मक जीतने की भावना को पकड़ा था मुस्कुराओ हालांकि तुम्हारा दिल दर्द कर रहा हो भले ही दिल टूट रहा हो फिर भी मुस्कुराओ कई महान गायकों ने स्माइल रिकॉर्ड किया है जिसमें नेट किंग कोल माइकल जैक्सन और बारबरा स्ट्राइसन शामिल हैं उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया जब जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण शुरू किया हिटलर और चार्ली सिर्फ चार दिन बड़े छोटे थे दोनों आदमी कुछ हद तक देखने में भी एक जैसे थे कुछ लोगों के अनुसार हिटलर ने अपनी मूचों का डिजाइन इसलिए चुना क्योंकि वह लिटिल ट्रैम की तरह लोकप्रिय होना चाहता था हालांकि हिटलर ने यह बात स्पष्ट की थी कि वो चैपलिन से नफरत करता था हिटलर ने सोचा था कि चैपलिन यहूदी था और हिटलर सभी यहूदियों से नफरत करता था मेरे पास सम्मान नहीं है चार्ली ने कहा उन्नीस में चार्ली ने भयानक तानाशाह का उपहास उड़ाने के लिए एक फिल्म शुरू की द ग्रेट डिक्टेटर जो 1940 में बनाई गई उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी चार्ली ने फिल्म में दो भूमिकाएं निभाई एक थी हिटलर जैसा तानाशाह एडीनॉयड हिंकेल की और दूसरी भूमिका एक शांत और प्रतिष्ठित यहूदी नाई की थी चार्ली ने दिखाया कि हिटलर वास्तव में कैसा था एक शेखी मारने वाला बड़बड़ बड़ सत्ता का भूखा और पागल एक प्रसिद्ध दृश्य में तानाशाह एक गुब्बारे के ग्लोब के साथ नृत्य करता है वो एक हर्षित बैले में छलांग लगाता है और रोता है फिर उसके चेहरे पर ग्लोब का गुब्बारा फट जाता है जर्मनी को छोड़कर ग्रेट डिक्टेटर एक बड़ी सफलता बनी हिटलर ने उस फिल्म को दिखाने नहीं दिया न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून के एक आलोचक ने लिखा कि वो फिल्म पागल हो गई दुनिया पर एक सटीक कॉमिक कमेंट्री थी चार्ली ने यूरोप में युद्ध शुरू होने के ठीक एक सप्ताह बाद फिल्म शुरू की थी उन्होंने बाद में कहा कि अगर वो इस फिल्म को नहीं बनाते तो फिर वो आने वाले युद्ध की भयाव्यता को नहीं जान पाते फिल्म की सफलता के बावजूद चार्ली के लिए उन्नीस का दशक बहुत कठिन वर्ष था उनकी पहली बॉक्स ऑफिस फिल्म फ्लॉप हुई वो एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसका नाम मनस्योर बर्दॉक्स था जो उन्नीस में रिलीज हुई थी लेकिन इससे भी बदतर चार्ली को अमेरिका से बाहर निकालने की बातें शुरू हो गई लोगों को उन पर कम्युनिस्ट होने का शक था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भारी तनाव था दोनों महान शक्तियां थी एकमात्र राष्ट्र जो परमाणु बम गिराने में सक्षम थे हालांकि उस काल में कोई वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ी गई इस अवधि को शीत युद्ध के रूप में जाना जाने लगा सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र था वहां केवल एक राजनीतिक दल था और वहां पर लोगों को अपने नेताओं के अधीन कोई स्वतंत्रता नहीं थी अमेरिका में दहशत फैल गई कि कम्युनिस्ट सत्ता हासिल करने के लिए देश के भीतर गुप्त रूप से काम कर रहे थे अमेरिकी सरकार ने गैर अमेरिकी गतिविधियों पर संदेह वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की इसका मतलब था एक कम्युनिस्ट होना सुनवाई एक विच हंट बन गई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें अन्य कोई काम मिलना असंभव हो गया हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोग अक्सर इसका शिकार होते थे लेकिन चार्ली चैपलिन को निशाना क्यों बनाया गया कई लोगों ने सोचा कि उनके राजनीतिक विचार बहुत रेडिकल यानी कट्टरपंथी थे साथ ही वो कभी भी अमेरिकी नागरिक नहीं बनना चाहते थे जब पूछा गया कि क्यों तो उन्होंने उत्तर दिया मैं दुनिया का नागरिक हूं चार्ली इस समय तक तीन तलाक से गुजर चुके थे प्रत्येक को प्रेस ने दुनिया के सामने घसीटा था इससे चार्ली की छवि भी खराब हुई थी चार्ली ने दृढ़ता से कहा कि वो कम्युनिस्ट नहीं थे हालांकि एफबीआई ने चार्ली पर 2000 से अधिक पृष्ठों की एक फाइल जमा की लेकिन उनके खिलाफ उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिला उस सारी उथल पुथल के बीच चार्ली को ओना ओनिल से प्यार हो गया वो प्रसिद्ध नाटककार यूजीन ओनिल की बेटी थी वो एक बुद्धिमान सुंदर महिला थी और उन्हें भी चार्ली से प्यार हो गया उन्होंने जून उन्नीस में शादी की तीन असफल विवाहों के बाद चार्ली को आखिरकार लंबा और स्थायी प्यार मिला समय के साथ उनके आठ बच्चे हुए 1952 में चार्ली ओना अपने बच्चों के साथ यूरोप के लिए रवाना हुए वे चार्ली की तीसरी टॉकी फिल्म लाइन लाइट जो उन्नीस में रिलीज की गई के उद्घाटन के लिए लंदन जा रहे थे अधिकांश अमेरिकी थिएटर मालिकों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था समुद्र में दो दिनों के बाद चार्ली को अमेरिकी सरकार से यह संदेश मिला कि वह देश में तब तक फिर से प्रवेश नहीं कर सकते थे जब तक कि वो खुद को एक वफादार नागरिक साबित नहीं करते चार्ली को बहुत गुस्सा आया उनका गोद लिया हुआ देश ही उन पर धावा बोल रहा था फिर उन्होंने स्थायी तौर पर अमरीका छोड़ने का फैसला किया चैपलिन यूरोप में कुछ समय के लिए घूमे और लग्जरी होटलों में ठहरे फिर उन्नीस में चार्ली और ओना ने स्विट्जरलैंड में एक खूबसूरत स्टेट खरीदी वहां से स्विस एल्प्स और जगमगाती जिनीवा झील के व्यापक दृश्य दिखते थे चार्ली ने अपने आखिरी 25 साल खुशी खुशी वहीं बिताए परिवार भव्य शैली में रहता था सत्रह के दशक में मनी उन्नीस कमरों की हवेली की देखभाल के लिए नौकरों की एक बड़ी फौज थी पैतीस एकड़ की संपत्ति में रख रखाव वाले नौकर और माली शामिल थे स्विट्जरलैंड में चार्ली वेस्ट रहे उन्होंने अपनी कई मूक फिल्मों के लिए मूल संगीत लिखा वो शायद अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के लिए संगीत लिखने अभिनय करने निर्देशन करने कास्ट करने निर्माण करने और संगीत तैयार करने का काम स्वयं किया उन्होंने अपनी पिछली दो फिल्में ए किंग इन न्यूयॉर्क जो उन्नीस में रिलीज हुई और एक काउंटेस फ्रॉम हांगकांग जो उन्नीस में रिलीज हुई भी बनाई कोई भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर चार्ली का पारिवारिक जीवन पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल था उनके सबसे छोटे बेटे का जन्म तब हुआ जब चार्ली तिहत्तर वर्ष के थे उनके बड़े बेटे चार्ल्स जूनियर और भाई सिडनी भी मिलने आए चार्ली को अपनी पुरानी फिल्मों को अपने बच्चों के साथ हवेली के बड़े व्यूइंग रूम में साझा करना पसंद था चार्ली से ज्यादा जोर से कोई नहीं हंसता था स्विस पहाड़ियों में सैर करते समय चार्ली ने अपने लंबे और पूर्ण जीवन के बारे में सोचा उन्नीस में उन्होंने वो सब कुछ कागज पर लिखा वर्कहाउस के दर्दनाक दिनों से लेकर चैपलिन के गौरव के दिनों तक उस बिना शब्द वाले स्टार ने 500 पेज लिखे उस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और वो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी अब चार्ली के घुघराले बाल एकदम सफेद हो गए थे वो स्विमिंग और टेनिस खेलकर फिट रहते थे वो अपने बच्चों के साथ सामने के लॉन में फुटबॉल खेलते थे अंत में सत्तर के दशक में उनका सुंदर शरीर टूटने लगा एक बेत जो उनका पुराना प्रसिद्ध सहारा था अब चलने में उनकी मदद करता था इस समय तक अमेरिका में चार्ली के प्रति भावनाएं नरम हो चुकी थी संदिग्ध कम्युनिस्टों का पुराना डर फीका पड़ चुका था फिल्म इतिहासकार चार्डी की फिल्मों में अग्रणी भूमिका की प्रशंसा कर रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि चार्ली की कॉमेडी हर काल के लिए उपयुक्त थी फिल्म इतिहास में सबसे महान अभिनेता कौन था उन्नीस सौ के एक सर्वेक्षण ने फिल्म समीक्षकों से पूछा उन्होंने चार्ली चैपलिन को नंबर एक वोट दिया उन्नीस सौ में उन्हें एक विशेष अकादमी पुरस्कार दिया गया उन्होंने मोशन पिक्चर्स को उस सदी में कला का रूप दिया था वो उनका महान रोल था अपना विशेष ऑस्कर प्राप्त करने के लिए चार्ली ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी 20 वर्षों में वो पहली बार अमेरिका गए थे द किड की स्क्रीनिंग के लिए उनका पहला पड़ाव न्यूयॉर्क सिटी था फिर वो हॉलीवुड भी गए जब उन्होंने द किड के अपने युवा साथी जैकी कूगन को देखा तो चार्ली फूट फूट कर रो पड़े मूक फिल्म में अच्छे पुराने दिनों की यादें तरोताजा हो गई चार्ली इस बात से घबराए थे कि ऑस्कर पुरस्कारों के दौरान अब दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होगी लेकिन उनका डर जल्द ही दूर हो गया जब चार्ली मंच पर आए तो दर्शकों ने खड़े होकर 12 मिनट तक ताली बजाई ओह आप अद्भुत प्यारे लोग हैं उन्होंने दर्शकों से कहा चार्ली के चेहरे से आंसू बह रहे थे उन्नीस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड के पैतृक बेटे को नाइट की उपाधि दी एक छोटी सी गली का लड़का अब सर चार्ली चैपलिन था दो साल बाद क्रिसमस के दिन चैपलिन की स्विट्जरलैंड में घर पर ही मृत्यु हो गई वो अपनी प्यारी ओना और बच्चों से घिरे हुए थे ये एक उल्लेखनीय जीवन का अंतिम दृश्य था वो अट्ठासी साल के थे वर्ष 2016 चार्ली की एक वर्षगांठ को स्टारडम में आश्चर्यजनक वृद्धि के रूप में मनाई गई वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए चार्ली और ओना की स्विस हवेली में एक चैपलिन संग्रहालय खोला गया हर तरफ से चार्ली की तारीफ हो रही है लेकिन चार्ली ने खुद एक बार कहा था मैं बस एक छोटा सा निकल कॉमेडियन हूं जो लोगों को हंसाने की कोशिश करता है चार्ली चैपलिन के जीवन की समय रेखा अठारह सो नवासी चार्ल्सर का जन्म 16 अप्रैल को लंदन में हुआ था अठारह अनाथों और निराश्रित बच्चों के लिए हेनमिल स्कूल में भेजा गया उन्नीस उनके पिता चार्ल्स चैप्लिन सीनियर अड़तालीस साल की उम्र में शराब के सेवन से मर गए उन्नीस सौ होम्स में प्रदर्शन 1908. सौ आठ शोमैन फ्रेड कार्नो ने चार्ली को उनके पैंटोमाइम कॉमेडी अभिनय के लिए काम पर रखा उन्नीस कीस्टोन स्टूडियो के साथ अनुबंध 1914. चार्ली ने लिटिल ट्रैम चरित्र का आविष्कार किया 1915. सौ फिल्म निर्माण कंपनी के लिए ट्रैम्प का, का काम शुरू किया 1918. सौ शोल्डर आर्म्स एक स्मैश हिट बनी उन्नीस सौ इक्कीस पहली फीचर फिल्म थी जिसे समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था उन्नीस सौ चौबीस द गोल्ड रश पर शूटिंग शुरू हुई उन्नीस सौ इकतीस सिटी लाइट्स का विश्व प्रीमियर 1936 सौ छत्तीस मॉडर्न टाइम्स एक कारखाने में मास प्रोडक्शन लाइन के बारे में 1940 सौ चालीस द ग्रेट डिक्टेटर एक द्वितीय महायुद्ध पर व्यंग उन्नीस सौ तैतालीस ओना अनिल से शादी उनके आठ बच्चे हुए उन्नीस उनका अमेरिकी वीजा रद्द कर दिया गया उन्नीस परिवार को स्विट्जरलैंड ले गए उन्नीस एक विशेष अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया उन्नीस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने चार्ली को सर की उपाधि से सम्मानित किया उन्नीस क्रिसमस के दिन 88 वर्ष की आयु में घर पर मृत्यु हो गई विश्व की समय रेखा 1900 स्केप कलाकार हैरी हुदीनी ने पहली बार लंदन के संगीत हॉल में प्रदर्शन किया 1911 सौ हॉलीवुड कैलिफोर्निया में कई फिल्म स्टूडियो खुले जय सिंगर ने टॉकिंग पिक्चर्स के नए युग की शुरुआत की उन्नीस सौ उनतीस हॉलीवुड में पहला अकादमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया उन्नीस सौ तीस इंग्लैंड ने गरीबों के लिए सहायता कार्यक्रमों के लिए वर्कहाउस स्थापित किए उन्नीस सौ बत्तीस वॉल्ट डिजनी ने अपनी पहली रंगीन फिल्म बनाई एक छोटी कार्टून जिसका नाम फ्लावर्स एंड ट्रीज था 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी बमबारी के बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया 1950 कोरिया युद्ध तब शुरू हुआ जब कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया उन्नीस राजकुमारी एलिजाबेथ को इंग्लैंड की महारानी एलिजेथ द्वितीय का ताज पहनाया गया उन्नीस सेनेटर जोसेफ मैकार्थी ने कम्युनिस्ट होने के आरोप में अमेरिकी नागरिकों की जांच के लिए सार्वजनिक सुनवाई की 1961 डिज्नी की फिल्म 101 सौ एक प्रमुख हिट फिल्म बनी उन्नीस मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मार्च में अपना प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया उन्नीस रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया